जिज्ञासा रमन महर्षि कहते थे कि शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं मैं का अनुसंधान करो क्या इस प्रक्रिया से ज्ञान हो सकता है समाधान रमन महर्षि को पूर्व जन्म का संस्कार था उन्हें परोक्ष ज्ञान पूर्व जन्म में ही हो गया था किसी प्रतिबंध के कारण वह अपरोक्ष नहीं हो पाया था इस जन्म में उसी ज्ञान को लेकर मैं के अनुसंधान में लग गए तो वह अपरोक्ष हो गया इसलिए उन्होंने सबको उपदेश किया कि भाई बहुत पहले क्यों हो मैं का अनुसंधान करो उनकी बात गलत भी नहीं है क्योंकि शास्त्र भी तो मैं के स्वरूप का ही कथन करता है परंतु उनकी बात ठीक होने पर भी सबको उस प्रकार से ज्ञान नहीं हो सकता है यदि व्यक्ति को आत्म विषयक परोक्ष ज्ञान नहीं है तो पहले गुरुमुख से शास्त्र श्रवण भी करना पड़ेगा उसमें अनेक प्रकार के संशय होने पर युक्तियों से मनन भी करना पड़ेगा इसलिए सभी लोग सीधे मैं के अनुसंधान निर्दन में नहीं लग सकते इस बात को ठीक से समझना चाहिए जिज्ञासा इस्लाम या ईसाई आदि वेद बाह्य संप्रदायों में जो शुद्धांत करण साधक है क्या उनके लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है समाधान उनके मत में जिस प्रकार के मोक्ष का प्रतिपादन है वैसा मोक्ष वे प्राप्त करेंगे इस्लाम में ही सूफी परंपरा वाले एकात्मवादी हैं जो प्रेम को आधार मानकर साधना करते हैं उनकी प्रेम साधना कमजोर नहीं है वे पूर्ण भाव से ईश्वर को अर्पित है अतः परमेश्वर की ओर से उनकी संभाल होती है वे लोग परमेश्वर आराध्य को यार कहते हैं जैसे अपने यहाँ सख्य भाव से उपासना होती है एक सूफी संत ने अपनी अनुभूति को शब्दों में इस प्रकार बयान किया है जिस तरफ हूँ देखता नज़र आता है जलवा यार का तो एक मगरीब की तरफ सर को झुकावे क्या जरूर मैं जिधर देखता हूँ उधर एक परमात्मा ही दिखता है उसी का वैभव सब जगह दिखता है इसलिए पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने की जरूरत ही हमें नहीं है खुद ब खुद हो रही है बंदगी जो दमदम के बीच तो माला और तसरी पकड़कर, फिर फिर फिराए क्या जरूर वह देखता है कि प्रत्येक श्वास के साथ सोहम मंत्र चल रहा है नाद की अभिव्यक्ति हो रही है स्वतः उपासना हो रही है जब इसमें ही दृष्टि केंद्रित हो गई तब माला जपने की जरूरत ही नहीं रही एक ही नुकते में सब इल्मों का मतलब पा लिया तो पुस्तकों का भार अब सर पर उठाए क्या जरूर में जो बिंदु है वही नुक्ता है। उसी में सारा ज्ञान हमको मिल गया। तो दुनिया भर की किताबें क्यों पढ़ें? हम आजादी के चमन में सैर करते हैं सदा तो मजहबों के तंग खाने बीच जाए क्या जरूर उसकी बुद्धि मजहब आदि से ऊपर चली गई एक तत्व में ही स्थित हो गई ऐसी साधनाएं भी इन धर्मों में देखी जाती है यदि इस प्रकार की साधना कोई व्यक्ति करे तो उसे मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा चाहे वह किसी भी धर्म का हो जिज्ञासा प्रत्यक्ष सबसे बलवान प्रमाण है इससे जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कैसे मिटा सकता है समाधान बहुत जगह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का किसी एक व्यक्ति या वस्तु के प्रति बहुत ममत्व है पर कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है कि वह ममत्व एकाएक टूट जाता है बाद में कोई कितना भी प्रयास करे पर जुड़ता नहीं है गोस्वामी जी कहते हैं प्रीति विलक्षण होती है जैसे पानी और दूध की प्रीति जब पानी को दूध में मिला देते हैं तो वह दूध के भाव बिक जाता है परंतु कपट खटाई परत ही खटाई पड़ते ही दूध और पानी अलग हो जाते हैं सामान्य नियम यही है कि परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रबल होता है यह, यह प्रश्नकर्ता का आशय है कि वेदांत श्रवण से उत्पन्न परोक्ष ज्ञान तो अद्वितीय ब्रह्म को बताता है परंतु प्रत्यक्ष ज्ञान से जगत सत्य दिखता है इस जगत सत्यत्व का परोक्ष ज्ञान से बाध कैसे होगा यही उपासना की भूमिका आती है उपासना से मायिक जगत का सत्यत्व शिथिल हो जाता है इसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है अभी यह जिस रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है उस रूप में फिर नहीं दिखाई देता भाव शक्ति से ही यह मिथ्या जगत सत्य प्रतीत हो रहा है यदि भावशक्ति इसे छोड़ दे तो यह एकदम मिथ्या प्रतीत होने लगेगा ऐसे ही भगवत कृपा में ऐसी सामर्थ्य होती है कि जहाँ भक्त को सभी परिस्थितियों में कृपा दिखाई देती है वहाँ प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाण उसके बाधक नहीं हो पाते हैं कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रबल होने पर भी सभी जगह यह नियम नहीं है